शो बाद इंडिया नंबर टू ये वेली। वेली देख देख की है। वो उसमें आप कहाँ तक और इतना कोई दिखाई दे रहा है इन सब बातों में इतने जल्दी फल के नहीं देते और भारत जैसे मुल्क में जहां परंपराएं बहुत पुरानी और बहुत जड़ हो गई है फल देखने की जल्दी भी नहीं करनी चाहिए वैसे भी फल के प्रति में बहुत कुछ है जो ठीक हमें दिखाई पड़ता है उसके लिए श्रम करना चाहिए अगर वो ठीक है तो फल आएगा आज कल हमारे न होने पर ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है ठीक क्या है उसके हमें श्रम करना उचित है लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि फल दिखाई पड़ने भी शुरू हुए क्यूँकी उत्सुकता बढ़ी है हजारों लोग उत्सुक हुए हैं में चिंतन भी शुरू हुआ है विचार भी शुरू हुआ है और मेरी दृष्टि में विचार ही महत्वपूर्ण है कर्म को मैं विचार की छाया मानता हूँ अगर एक बार विचार में बदलाव आई हाँ, तो कर्म में बदलाव हाँ हो जानी सुनिश्चित तो है वो आएगी ही और मेरा लक्ष्य भी विचार की क्रांति से ज्यादा नहीं है क्योंकि तो मेरी ऐसी समझ है कि भारत ने हजारों वर्ष से सोचने ही बंद कर दिया एक बार सोचने की धारा शुरू हो गया है तो बड़ी से बड़ी क्रांति है वो और सोचने की धारा शुरू करनी हो तो निगेटिव तो माइंड निषेध करने वाला चित्र पैदा करना जरूरी है उतना ही काम मैं कर रहा हूं इंकार कर सके नो कह सके ऐसी वृत्ति पैदा हो जाए क्यूँकी हम हजारों साल ऐसी हाँ कहने वाली कौन है जो हर बात में हाँ कहते स्वीकार हमारा भाव हो गया है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो लोग उनसे भी लड़ रहे हैं मेरी तरफ ऐसी तो नहीं कहने दूंगा उनको अगर कहते हैं तो वो पुराना अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो मुझे फॉलो ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं कहने की हिम्मत ही और स्वयं सोचने की वृत्ति और किसी को भी आंख बंद करके पीछे नहीं जाना है किसी को भी उसमें मैं भी सम्मिलित हूं और अगर कोई आंख बंद करके मेरे पीछे जा रहा है तो उससे ज्यादा मेरा दुश्मन दूसरा नहीं होगा तो मैं उससे भी लड़ रहा हूं वो जाएगा क्योंकि हमारी जो पुरानी आदत है हाँ कहने की तो हम इसमें भी हाँ कह सकते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं अगर अंधा होना हमारी प्रवृत्ति बन गई हो तो हम इसमें भी अंधे हो सकते हैं न मुझे हाँ कहना बहुत मुश्किल है आउट ऑफ साबित क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो समस्त पुराने पिंतन के विपरीत है इसलिए मुझे हाँ कहना बहुत मुश्किल है आउट ऑफ हैबिट बहुत मुश्किल यानी मुझे तो सोचना ही पड़ेगा सोचना इसलिए पड़ेगा कि पुराना जो पूरा मन है हमारी जो मन की तैयारी है मैं उससे बिल्कुल विपरीत हूँ अगर मैं उससे ही जुड़ा हुआ हूँ उसकी ही कंटीन्यू क्यों सब तो हाँ कहना बहुत आसान है तो पुरान वालों को ये करते आप जो बोल रहे हैं वो तो वाम आपको तो आप अलग थे बात बता जो बताते आचार्य में आपके सामने बोले पूरी बता बताते कि ये अपने पुराने जमाने में जो तो वाला था uh. इसका ये ऐसा जी है तो होता क्या है जब भी कोई परम्परा मरने के किनारे पहुँचती है तो आखिरी उपाय बचने का वो ये करती है कि जो नया है वो हमने है ही आखिरी उपाय है किसी भी मरती हुई संस्कृति का वो अंत दावा ये करती है कि जो भी कहा जा रहा है उसके खिलाफ वो भी हमारे भीतर है पर ये अंतिम उपाय है जहाँ से उसको लेटना पड़ेगा हिंदु इजम का ही सवाल नहीं है हिंदु इज्म का ही सवाल नहीं कोल्ड माइंड वो चाहे जैन का हो चाहे बौद्ध का हो चाहे मुसलमान का हो ये सवाल नहीं Life, नहीं नीत so. so, नहीं, नहीं। कभी, दो दो कभी नहीं बुद्ध को एक्सेप्ट किया उसने उसी क्षण में जहाँ उसका बचना मुश्किल हो गया और एक्सेप्ट करके हिंदुज्म में बुद्ध की पूरी की पूरी व्याख्या और व्यवस्था बदल दी बुद्धिम तो मर गया हिन्दुस्तान और बुद्ध ने जो कहा था उसकी सारी व्याख्या हिंदू धर्म ने अपने अनुकूल कर ली हिंदू धर्म ने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया है सिर्फ व्याख्या बदलने में हिंदू धर्म कुशल है स्वीकार कभी नहीं किया व्याख्या बदल के स्वीकार करना बड़ी कुशलता की बात है जरा भी like the so नहीं हिंदुज्म मरना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे जिंदा रहना चाहता है किसी भी कीमत बहुत रॉन्ग है क्योंकि फिर जो भी चीज पैदा होती है उसे एक समय पर मरने की तैयारी दिखानी चाहिए अन्यथा वो बोझिल हो जाती है जो नो, कोई आइडिया गुड और नहीं होता कोई चीज़ हमेशा जिंदा नहीं रहती हर चीज जो पैदा हुई है उसका वक्त है जिंदा रहने का और मरने का जब वो मरने से इनकार करती है तब वो बोजिल हो जाती है सब वो बोलेगा चलेगा अल्टीमेट ट्रक होगा लेकिन किसी तो गए गए गए। नहीं नहीं नहीं अल्टीमेट ट्रक ऐसी पता नहीं चल सकता तुम्हारे सारे ट्रक रिलेटिव होंगे और कोई रिलेटिव ट्रक कभी भी आखिरी तक जिंदा नहीं रहता अल्टीमेट ट्रक क्या है ये भी हमें पता नहीं किसी को कभी पता नहीं सफेद सबकी फिलहि है और सभी अल्टीमेट ट्रक का दावा करने वाले लोग होंगे अलग अलग तरह से बोलो अलग अलग तरह से दावे सकते हैं कि उनका जो ट्रथ है वो अल्टीमेट किसी का ट्रथ अल्टीमेट नहीं सब के है के ट्रथ रिलेटिव है जो भी आज मैं कह रहा हूँ वो भी उतना ही रिलेटिव है कल उसको मरने की तैयारी दिखानी चाहिए अगर वो युद्ध कर ले उस बात की अगर मैं युद्ध करूँ तो मैं जो कह रहा हूँ वो अल्टीमेट है तो मैं मनुष्य के विकास में बाधा बनूँगा अल्टीमेट का दावा हमेशा विकास में बाधा बन है इसलिए विज्ञान कोई अल्टीमेट का दावा नहीं करता इसलिए विज्ञान निरंतर विकास में है और जो भी अल्टीमेट का दावा करते हैं वो मनुष्य विज्ञान में सबसे बड़ी बाधाएं खड़ी करने से मत सारे लोग अलग अलग कहेंगे सब लोग अलग अलग कहेंगे लेकिन सबके पास अपनी अल्टीमेट कंसेप्शन मैं जो कह रहा हूँ वो ये हिंदुइज्म से विरोध का सवाल नहीं मेरा तो इज्म से ही विरोध का सवाल है हिंदुइज्म तो का सवाल नहीं है हिंदुइज्म में तो इजम इसका वो सभी ये कहते हैं ना नहीं ये तो ये जो बातें हैं ना ये तो सभी कहते हैं तो क्रिश्चियन भी ये कहता है कि क्रिश्चियन जो है वो वे ऑफ लाइफ सुफी भी कहता है कि इस्लाम जो है वो वे ऑफ लाइफ जैन भी यही कहता है कि वे ऑफ लाइफ बुद्धिस्ट भी यही कहता है ये सब तो बहुत कमी मैं इसके हिस्से ये तो जब एगम मन लगता है कोई तो वो अपनी व्याख्या बदलना शुरू करता है वो कहता है ये वे ऑफ लाइफ ये ये फिल्सफी ऑफ है इसका कोई इज्म से संबंध नहीं का मतलब ही ये है कि जब भी कोई ये दावा करता है कि जो जाना गया है वो अल्टीमेट जो जाना गया है यही सत्य है जो जाना गया है इसके विपरीत असत्य है तब इजम खड़ा हो ही जाता है इज्म डॉगमेटिक मनुष्य का नाम है तो सारे दुनिया के धर्म सारे दुनिया के मत इज्म है मेरा जो कहना है वो हिन्दुइज्म के खिलाफ नहीं है इज्म के खिलाफ है मेरा जो कहना है वो ये है कि मनुष्य का मन उस जगह पहुंच गया है जहाँ कोई इज्म बांधने में समर्थ नहीं और सब इजम की धारणा की जानी चाहिए और मनुष्य एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ वो वाद से, पंथ से, धर्म से मुक्त होना चाहिए ये मनुष्य के विकास में बहुत बड़ी छलांग होगी हिन्दुज्म बीच में जो आते हो ना बार बार तो मुझे कुछ तो मतलब नहीं है हिंदू को तो मुझे कुछ ये मजना नहीं है ये जो सवाल है ना ये जो सवाल है हिंदू या मुसलमान या किसी इज्म से मेरा कोई संबंध नहीं है गिरुद में भी संबंध नहीं है मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इजम में बंधने वाला जो चित्त है वो सीमित होता है रुकता है सब और ये जो रोकने की प्रक्रिया है उसे तोड़ने की जरूरत है सब तरफ तोड़ने की जरूरत है न मार्स किसी को बांध पाए न कृष्ण किसी को बांध पाए न बुद्ध न महावीर कोई किसी को बांधने की कोशिश ना करे और कोई बंधने की कोशिश भी न करे व्यक्ति मुक्त हो सके समस्त विचार की धाराओं से और स्वयं सोचने में समर्थ हो सके ये मेरी चेष्टा है अगर कोई कहता है ये हिंदुज्म कर रहा है तो ठीक है वो मेरे साथ हो होते तो मेरे काम में लग जाए अगर कोई कहता है ये मुसलमान कर रहा है तो ठीक है वो मेरे साथ हो जाए लेकिन वो ये कह के भी मुझसे लड़ाई जारी रखेगा हमेशा जब भी इसमें खड़ा होगा तो वेस्टर्न ज्यादा हो ही जाएंगे क्योंकि पुजारी होगा मंदिर होगा आश्रम होगा धन होगा व्यवस्था होगी गुरु होंगे शिष्य होंगे तो व्यक्ति को इंटरेस्ट होने वाला होना चाहिए अप्रेड तुम्हें होना चाहिए अप्रेड तुम्हें होना चाहिए मैं भी अप्रेड हूँ नहीं हूँ मैं भी हूँ तो वो मेरे पास काम हो सकता है ना, ये ये हैं हाँ ना बिल्कुल ही मैं मानती हूँ की तो समस्त चिंतन इंडिविजुअल है और इसलिए न मेरा कोई अनुयाई है न कोई संप्रदाय है न मेरे कोई पीछे चलने का सवाल न मेरा कोई विसाइकल है मैं किसी को गुरु तो मैं भी अप्रेट तो हूँ इसलिए सारा इंतजाम कर रहा हूँ की मेरे साथ वो बात न बन सके मैं किसी को बांधने वाला सिद्ध नहीं होना चाहिए पर आई डोंट सो मच नोवेल इंडिया ये भी मैं कहाँ कह रहा हूँ अगर अगर ऐसा तो नहीं नहीं नहीं अगर ऐसा तुम्हारा ख्याल हो अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल हो तो मेरे पास खड़े होना चाहिए और जिनको भी जैसा जैसा लोगों को भी ये लगता हो कि ये सब पुराना है वही है जिनको भी ऐसा लगता हो उन्हें मेरे साथ खड़ा चाहिए आपके साथ क्योंकि <taps> मेरा मतलब मेरा मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ ना मैं जो कह रहा हूँ अगर वो लगता है कि यही वेद में है यही पुराण में है यही कृष्ण कहते यही महावीर कहते यही बुद्ध कहते अगर ऐसा लगता हो तो वो जो महावीर और बुद्ध को मानने वाला है उसे मेरी दुश्मनी में खड़े होने का कोई कारण नहीं लेकिन वो मेरी दुश्मनी में खड़ा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो ये कहता है कि यही पुराण कहते हैं तो गलत कहता है दोनों से ही कोई बात ठीक होगी अगर यही पुरान कहते हैं तो सिद्ध कर रहा हूं तब मुझसे दुश्मनी का कोई कारण नहीं मेरी बात है। अगर मेरी बात, है अगर मेरी बात पुरानी हुई है अगर मेरी बात पुरानी है तो मुझसे दुश्मनी का क्या कारण है किसी को कोई कारण नहीं रह जाता और अगर दुश्मनी का कारण है और फिर वो कहता है की मेरी बात पुरानी है तो फिर उसने कहला And, and ये, अगर, तो ये ये अगर ये कह रहा हो अगर ये कह रहा हो तो मैं यही कह रहा हूँ कि व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना गलत है तो फिर बात नहीं हो जाएगी नवाल नहीं ये सवाल नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि आप जान ही सकते कि कौन एनलाइटिंग सोल है और कौन नहीं और ना आप तय कर सकेंटाइटिंग जरूरी नहीं है तो आप बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि उसी कृष्ण को जेणु ने नरक में डाला हुआ डालाइटिंग का तो सवाल ही नहीं क्योंकि तो जेणु को लगता है तो और कारण जेणु के क्राइटिंग सोचने के अहिंसा से है तो कृष्ण इनलाइटिंग नहीं हो सकता क्यूँकी कृष्ण लोगों को हिंसा में ले गया तो उसको नरक में डाला हुआ है मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कहते हो कि पुरानी धारणा कृष्ण को महावीर को बुद्ध को व्यक्तियों को आदर देने की है तो मैं कहता हूं व्यक्तियों को आदर देने वाला बांधने वाला सिद्ध हुआ है व्यक्तियों को आदर देने की जरूरत नहीं तो फिर मेरी बात नहीं हो जाएगी अगर तुम कहते हो और अगर पुरानी है तो मैं झगड़ा नहीं करता कि पुरानी होने मुझे कुछ दर्द है उसको मेरा कहना कुल इतना है कि जो लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही हमारी किताब में कहा है फिर मेरा उसे क्या झुगड़ा है उनको क्या परेशानी मुझे बड़े मैं ये कहता हूँ कि अपने को रिस्पेक्ट करना पर्याप्त ये सच नहीं है आज एक बहुत अहम चीज को नजरअंदाज कर गए कि सनातन परंपराओं में एक स्वयंभी प्रक्रिया है जो हर नई चीज को आत्मसात करने का रखती है और उस दृष्टिकोष अगर आप देखें तो आपकी विचार क्रांति जो उठल फसल लाएगी सोचने की दिशा में हमें ये आप विरोध नहीं बल्कि समन्वयवादी सवाल ही नहीं है इसको हम क्या व्याशा करते हैं ये सवाल नहीं है इससे आप विरोध कहें, इससे आप समझने की प्रक्रिया कहें, ये सवाल नहीं है बड़ा सवाल को लिखने से की निरंतर जैसा हम सोचने के ढंगों में डाले गए हैं सोचने के ढंग विचार को उकसाते नहीं है विचार को मारने की तरफ बल देते हैं तो क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने ये मान लिया कि तो कृष्ण जो वो है वो उपलब्ध व्यक्ति है परमात्मा को पा गए हैं तो फिर प्रश्न जो कहते हैं उसे मानने का मन ज्यादा होता है अगर मैं ये दावा करूं कि मैंने भगवान को पा लिया है या मैं भगवान हूँ तो फिर मैं आपके विचार को नुकसान पहुँचाता ही और अगर आप भी मुझे मानने के याद है भगवान है तो फिर मेरी बात आरोप तक और संदेह और विचार करने का उपाय कम हो जाता है मेरा कहना तो इतना है कि कोई व्यक्ति अथॉरिटी नहीं है और जब ये हमारे ख्याल में होगा कि कोई अथॉरिटी नहीं है तभी हम सोचने को मजबूर होते तभी हम विचार करने को मजबूर होते अन्यथा विचार की कोई जरूरत नहीं रह जाती अगर, अगर अथॉरिटी है और पुराना सारा चिंतन अथॉरिटेटिव है वो ये मान के चलता है की एक आदमी तीर्थंकर है एक आदमी भगवान है एक आदमी सर्वज्ञ है उसने पा लिया है उसने जान लिया अब वो जो कह रहा है वो ट्रथ है और अब्सुलूट ट्रथ है तो फिर बाकी लोगों को तो सोचने की जरूरत नहीं है बाकी लोगों को तो मानने का सवाल है पुराना सारा मन मानने वाला मन है तो उसे लड़ाई का है समझने को तो ही सवाल नहीं है बड़ा क्योंकि अंततः लड़ाई भी समझ में ही लाती है अगर हम दोनों विरोध भी करें एक दूसरे का तो भी अंततः अगर हम जिद्दी और अहंकारी नहीं है तो हम एक जगह पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा विरोध आपके साथ होगा और दोनों बातें एक हो जाएंगी वो बात न आपकी होगी फिर न मेरी होगी बल्कि दोनों के संघर्ष का अंतिम फल होगी तो सारा विरोध भी एंटीथीसिस की सारी प्रक्रिया भी अंततः सिंथेसिस तक ले जाती है तो समन्वय और विरोध का सवाल नहीं है बड़ा लेकिन समस्त समन्वय विरोध से ही आते हैं कोई समन्वय बिना विरोध के नहीं आता और जो समन्वय बिना विरोध के आने की कोशिश करता है वो हमेशा मरा हुआ समन्वय होता है वो कभी समन्वय अच्छा नहीं होता क्योंकि समन्वय आने के लिए भी एंटीथीटिस ऐसी गुजर जाना एकदम जरूरी है ये मैंने कह रहा हूँ कि मैं जो कहता हूँ उससे नया मन पैदा हो जाएगा मैं कह ये रहा हूँ की पुराने मन के साथ अगर एक संघर्ष चले तो ये तो नया मन पैदा होगा जो न पुराने जैसा होगा न उन लोगों जैसा होगा जो नष चलाएंगे रूप बहुत करें कि हम सोच सकते हैं जरूरी नहीं को वैसा ही होगा लेकिन कुछ अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि पुराना पूरा पुरा का पूरा मन किसी न किसी रूप में प्रमाणित अथॉरिटी विश्वास आस्था पर खड़ा हुआ था नए मन की अब कोई संभावना नहीं है कि वो आस्था शास्त्र विश्वास इस पर खड़ा हो नया मन संदेह पर विचार पर खड़ा होगा ते नहीं मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा बातचीत कर रहा हूँ मित्रों से गाइड किसी को तो नहीं कर रहा उस उस बात जरा दी क्योंकि मैं माइनटे नहीं कि कोई किसी का गाइड हो सकता है हम मित्र हो सकते हैं हम बात कर सकते हैं यू मना तो कर रहा हूँ ये ये तुम जो दूसरी बातों खाली तो उससे मुझे कोई झंझट नहीं है न गीता का दावेदार जो कृष्ण है वो कहता आओ मेरी शरण में और छत छोड़ दो मेरी शरण में आ जाओ तो तुम उपलब्ध हो जाओगे ये नहीं इनकार के नहीं, नहीं है उसको मैं साधन ही नहीं कह रहा हूँ ना ये तो झगड़ा है मैं ये कह रहा हूँ की जब भी कोई व्यक्ति किसी के शरण में जाता है तो आत्मघात कर लेता है जिसको शरण में गया उसने आत्मघात किया और जिसने शरण में बुलाया वो आदमी दूसरे का मित्र नहीं है वो दूसरे को मिला ही रहा जीता है जीता मित्र हो सके कृष्ण मित्र हो सके ये मैं चाह रहा हूँ कृष्ण गुरु है गायिद है मित्र नहीं महावीर को कोई जेल हिम्मत नहीं करेगा मित्र कहने की मित्र कहने की हिम्मत ही नहीं करेगा क्या मीरा से नहीं नहीं मीरा कह सकती है मीरा कह सकती है सखा पति भी कह सकती है लेकिन मीरा का भी समर्पण भाव पूरा और मैं कह रहा हूँ समर्पण का भाव ही गलत है कोई किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति सरेंडर होने की बात ही गलत है और व्यक्ति की बात चाहिए फिर वही बात होगी ना फिर के ये आपको मान के चलना पड़ेगा ना कि अचीव किया ये तो विश्वास की बात होगी ना आपके तो, तो तो वही मैं लड़ रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि पुराना जो माइंड था वो विश्वास पे खड़ा है वो पुराना माइंड विचार पे खड़ा नहीं है वो विश्वास पे खड़ा है प्रश्न को एक आदमी मान सकता है की पहुँच गए दूसरा आदमी मान सकता है नहीं पहुँच गए लेकिन विचार का कोई उपाय नहीं की पहुँचे की नहीं पहुँचे क्राइस्ट पहुंचे कि नहीं पहुंचे एक मानसत्ता पहुंच गए दूसरा मान सत्ता पागल ये बात विचार पे खड़ी हुई नहीं है मैंने इसके लिए कोई विचार निर्णायक नहीं हो सकता कि कृष्ण पहुंच गए की नहीं पहुंच गए तो तो तो मेरी बात नहीं टाइम कुछ प्रूव नहीं कर सका आज तक जरा प्रूव नहीं कर सका एक जैन को नहीं समझा सका टाइम की कृष्ण पहुँच गए एक हिंदू को नहीं समझा सका महावीर का समय का गुजर जाना की महावीर पर एक वर्ध टाइम की तो बात दूर है कि ही करोड़ वर्ष बीत जाऊ तो कुछ तय नहीं होता क्योंकि तय क्या होगा विश्वास करने में तय कभी होना नहीं जिसको विश्वास करना है करना है जिसको नहीं करना है नहीं करना टाइम सिर्फ साइंटिफिक ट्रस्ट को प्रूफ करता है रिलीजियस ट्रस्ट को प्रूफ नहीं करता नहीं करता इसलिए कि रिलीजियस ट्रस्ट विश्वास पे खड़ा हुआ विश्वास का टाइम से कोई संपर्क नहीं बिल्कुल है बिल्कुल है लेकिन विश्वास से वो नहीं जानी जा सकती वो तो विचार का अतिक्रमण होगा सब जानिए। इससे को भी विचार करे कि उस जगह पहुंच जाए जहां विचार व्यर्थ हो जाए तो कॉन्फिडेंस होगी लेकिन वो विश्वास करें तो विश्वास तो से विचार की बिल्कुल प्राथमिक प्रक्रिया अगर विचार निरंतर है तो शाश्वत क्या है और विचार का मकसद क्या है शाश्वत को खोजना भी विचार का मकसद है और विचार निरंतर और एक सीमा आती है विचार को जहाँ की विचार को पता चलता है कि और आगे जाना है तो विचार छोड़ देना पड़ेगा नहीं, थी नहीं थी दे। इसको जरा समझ लेंगे ना विचार की अंतिम प्रक्रियाओं से गुजर के ये बोध होता है कि एक विचार भी छूट जाता है लेकिन तब विश्वास नहीं आता विश्वास तो विचार की पहले है जो विचार करता ही नहीं वो विश्वास करता है और जो व्यक्ति विचार को ट्रांसर्म कर जाता है वो जानता है ही नोज विश्वास नहीं करता वो और जानने में और विश्वास करने में जमीन आसमान का फर्क है और जानने का जहाँ संबंध है वहाँ विश्वास बिल्कुल नहीं विश्वास की कोई बात ही नहीं जानने माना इसको तोड़ना मस्तिष्क खतरनाक सिद्ध हुआ है। ये हित का सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि ये मस्तिष्क चिन्ह जो आदमी सोच नहीं सकता वो चीत तरफ में आदमी ही नहीं है सोच में पैदा करना पड़ेगा लेकिन पुराने धर्म उस आदमी को भी जगह देता था जो नहीं सोच सकता इसलिए पुराने धर्म ने मनुष्य को विकास में सहायता कम दी मनुष्य के विकास को रोकने में सहयोगी बना जो आदमी नहीं सोच सकता उसके मानसिक चिकित्सा की जरूरत है लेकिन उसको पुराना धर्म विश्वासी बना के संत भी बना सकता है तो इडियट भी परमहेंस हो सकते हैं पुराने धर्म के दुनिया में जो कुछ नहीं सोच सकता बिल्कुल इम्बेसाइल है वो भी परमहेंस हो सकता है और परमहेंस इसलिए हो सकता है वो सोच नहीं सकता है वो निपट गारी के काम कर रहा है पाखाने के पास बैठा हुआ पेशाब पी रहा है उसमें कोई भेद नहीं है लेकिन हम परमस भी कह है सकते हैं जी जो ग्रामीण अगर राउंड नहीं है तो फिर ना जुड़ा मेरा कहना यह है कि विचार ही मनुष्य की लक्षणा है तो फिर मेडिटेट करो फिर कोई बात ही नहीं है तुम यार हो जाओ गाउंड हो जाओ फिर कोई सवाल ही नहीं है सवाल ही ये मैं कह नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि पत्थर हो जाओ फिर कोई हर्जा नहीं है जिस आदमी को ये चाल है कि सब फॉर्म भगवान के हो जाए कुछ भी मैं यही मान रहा और मैं मानता हूं कि मनुष्य के भीतर कोई घटना घटी है जो पत्थर के भीतर नहीं घट रही मनुष्य के भीतर कोई घटना घटी है जो परमात्मा को भी विकसित करने, करने में अविकसित करने में सहयोगी हुई और वो मनुष्य की जो चेतना है उस चेतना को हम कितना बल दे सके कितनी गति दे सके दो रास्ते हो सकते हैं या तो उस चेतना को हम रोके या उस चेतना को गति दे कहना मेरा कुल इतना है कि पुराना मन उसको रोकने वाला सिद्ध हुआ है की वो अल्टीमेटली अल्टीमेट अभी, अभी का तो सवाल नहीं है थी, थी, थी, थी। अभी तो अल्टीमेट का सवाल नहीं है और मर्ज होती है कि नहीं होती है यही मेरा कहना है कि ये, तो ये विचार करने की बात है इसके लिए एग्री करता हूँ ये विश्वास करने की बात नहीं है ये विचार करने की बात है कि मर्ज होती है कि नहीं होती यही मैं कह रहा हूँ पुराना मन कहता है कि विश्वास करो कि मर्ज होती है और विश्वास करो कि इस भांति मर्ज होती है झगड़ा मेरा ये नहीं है कि मर्ज होती है कि नहीं होती झगड़ा मेरा ये है कि जीवन के समस्त सत्य विचार करने के योग्य विश्वास करने के योग्य कोई सत्य नहीं है प्राइमरी है अगर ये प्राइमरी है तो फिर मैं जो कह रहा हूँ उसमें भेद है फिर है क्योंकि पुराना मन बिल्कुल दूसरी बात कहता है वो ये कहता है कि विचार मत करो विश्वास करो विश्वास प्राइमरी है। और तुमने संदेह किया संदेह किया शक किया तो तुम भटक जाओगे मेरा कहना ये है कि संदेह नहीं किया तो कभी पहुंच ही नहीं सकोगे अगर संदेह नहीं किया तो कभी पहुंच ही नहीं सकोगे संदेह करोगे तो खोजोगे प्रश्न करोगे चिंतन करोगे मनन करोगे श्रम करोगे अनुसंधान करोगे तो कभी पहुंच सकते हो अल्टीमेट गॉड ऑफ मर्जिंग विद ये, ये समान नहीं, नहीं है बाय बाय कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन आप रख ही नहीं सकते कंप्लीट कॉन्फिडेंस बिना जाने हुए इसको थोड़ा समझो इसको थोड़ा समझो कि जब हम कहते हैं कम्प्लीट कॉन्फिडेंस जिस बात को मैं नहीं जानता हूँ उसमें मैं कितना ही कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करूँ वो इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि बेसिकली मैं ये जानता ही रहूंगा कि मैं नहीं जानता हूँ इसको भुलाया नहीं जा कंटिन्यू थिंक तुम थिंक करो या ना करो क्योंकि कम्पलीट कॉन्फिडेंस भी थिंकिंग है और क्या है तुम ये सोचोगे ना कि मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस रखना है no. तो क्या करोगे ये कैसे करोगे सोचोगे ना गिविंग वेरी सिंपल थॉट ना ना इतना ही सिंपल हो इट इज अ थॉट डिसीजन भी थॉट है तुम डिसीजन लोगे ना जो कि नहीं जानता है द बेसिक इग्नोरेंस रिमेन्स कितना ही कम्प्लीट कॉन्फिडेंस हो ये तुम जानते ही रहोगे कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा लाया हुआ है मैं अपने रियलाइजेशन की जल्दी मत करो अभी कम्प्लीट कॉन्फिडेंस जो कर रहा है वो तो बिल्कुल इग्नोरेंट आदमी है रियलाइजेशन वाले को कॉन्फिडेंस करने की जरूरत नहीं कॉन्फिडेंस होता है effort for that. ये अगर जब कमीन की बात होती तो फिर ना गाइड की जरूरत है ना गीता की जरूरत है ना धर्म की ना मंदिर की ना मूर्ति की yeah. आ, नहीं इसकी yeah, कोई जरूरत नहीं Hindu, read, temple, do anything, I do, I है लेकिन पुराना मन। तुम्हारे हिंदू रिमियन होने का हिंदू रहने की जरूरत ही नहीं है अगर ये इनवेंट बात है तो हिंदू होने की क्या जरूरत no, मतलब है नहीं हिंदू बिलीव करते हो ना तुम तो कुछ करते हो ना तो किसने बिलीव नहीं करता हूँ no, no, no, no. अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू होने में बिलीव करते हो ना न जब हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू होने में बिलीव कर रहा हूँ कि नहीं uh, तो बिलीव तो तुम कर रहे हो और अगर कुछ भी नहीं करना है तो इतना करना भी बेमानी है कि मैं हिंदू no, मैं हिंदू नहीं और इसको तुमने बिलीव कर लिया है और क्या किया no, I just what I am. जब ये हाँ, हाँ, ना। तो ये पीपल जब जो कर रहे हैं हजारों साल से मैं उसके खिलाफ हूँ मैं कहता हूँ कि तुम जो हो हो ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो ये हिंदू होना और मुसलमान होना सिखाई हुई बात है और तुम्हें सिखा के विश्वास दिलाया जा रहा बचपन से कि की आदमी हिंदू है ये मुसलमान है ये ईसाई और तुम जो हो वो हो और तुम जो हो अगर उसको खोजना है तो इस प्रोपगेंडा से मुक्त होना पड़ेगा जो सोसाइटी को सिखा रही है कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो तुम ईसाई हो तुम फलां हो तुम ठिका हो ये बिल्कुल झूठी बातें वेरी वेरी एलिमेंट्री सी एलिमेंट्री ही बातें कर रहा हूँ एलिमेंट्री ही बात करने की yes. जरूरत है फॉर्म yes, सेइंग जैसे ही इसको हम कहते हैं की ये कही गई है फॉलो की गयी है तो फिर मुझसे विरोध क्या है फिर मुझसे बात क्या कर रहे हो फिर तो तुम्हें बिल्कुल चुप पहले क्या होना बात ही खत्म हो गयी मेरा मतलब नहीं समझे मेरा मतलब नहीं समझे अगर जो मैं कह रहा हूँ वही कहा गया है वही माना गया है तब तो तुम्हें मुझसे बात करने का सवाल ही नहीं उठता बात ही खत्म हो गई अगर सवाल उठता है तो फेस्ट्रीट बी टू इग्नोर यू हाँ अगर सवाल उठता है ना इग्नोर बिल्कुल ही यही अगर हिंदुइज्म कर तुछ तुछ ले तो बड़ा काम हो जाए ना नो कम ऐसी कम नया मानोगे ना इतनी शुरू नहीं तो पुरानी नहीं है ना ये तो पुरानी नहीं है नही कही गयी बड़ा आपने कहा है कि विचार विचारों की विचारों का जो चरम लक्ष्य है वो शाश्वत की खोज है तो क्या ये संभव नहीं है कि युगों की विचारधारा के पश्चात कुछ शाश्वत सत्य चिंतन सत्र को खोज निकाला गया है जो हमारे सामने गीता और वेद के रूप में आया है उसके पीछे भी कई हजार साल की चिंतन प्रक्रिया रही है जिसका लगातार प्रयास के बाद उनके फल निकला है जो तो शाश्वत की खोज हो गई है और हम तो इससे विश्वास कर रहे हैं हाँ, ये जो तो नहीं तो वाटर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हम उसको प्रयासों को दोहराने के बजाय जो समय जाया होगा उसको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं हम उसमें और कुछ उस ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि तो उस बुनियादी चीज को हम फिर से थोड़ा समझ लेना जरूरी है असल में शाश्वत की जो खोज है शाश्वत कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने मुट्ठी में बांध ली हो और आपको दे दे साश्वत को पाने में खोज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना साश्वत को पाना है सच तो यह है कि खोज और पाना दो चीजें नहीं खोजने की प्रक्रिया में ही पाना है तो अगर कृष्ण को मिल गया हो साश्वत और आप खोज नहीं करते सिर्फ कृष्ण को मान लेते हैं तो आपको कभी नहीं मिल सकता क्योंकि खोजने में ही मिलने की प्रक्रिया है वो जो खोजने की वेरी प्रोसेस वही आपको रूपांतरित करती और उस जगह पहुंचाती है जहाँ शाश्वत के दर्शन होते आप तो कृष्ण को मानेंगे मिला है कृष्ण को शाश्वत या नहीं ये आप जान नहीं सकते मिला भी हो सकता है नहीं भी मिला हो सकता है। आपके लिए तो ये सिर्फ मानना होगा ये विज्ञान के बाबत बिल्कुल सच है कि डुप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं विज्ञान में क्यूँकी जो मिल गया है वो ऑब्जेक्टिव है एक आदमी ने बिजली के बाबत खोज कर ली है तो अब मुझे और आपको बिजली के बाबत फिर से पुनर्खोज करने की कोई जरूरत नहीं ना समझी है वो बिजली चूंकि ऑब्जेक्टिव है बाहर है आपने भी खोज ली हो तो 50 लोगों के सामने आप प्रयोग करके बता देते हैं कि ये रही बिजली शाश्वत सत्य जिसे हम धर्म का शाश्वत सत्य कहते हैं चूँकी सब्जेक्टिव है और चाहे कृष्ण को मिला हो चाहे को भी मिला हो सामने रख के बताया नहीं जा सकता बीस लोगो के सामने की ये मुझे मिल गया है और तुम पहचान लोग इसे पा मैं आनंदित हो गया हूँ कृष्ण इतना ही कह सकते है की जो मुझे मिला है उसकी शब्दों में बात कर सकते हैं। वो मिलना तो बहुत आंतरिक है और इतना आंतरिक है कि दूसरे व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट हो नहीं पाता कभी भी इसलिए धर्म की दुनिया में विज्ञान का अर्थ काम नहीं करेगा धर्म की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को खोज से गुजरना ही पड़ेगा वो अनिवार्य है खोज से गुजरना और कृष्ण जिस तरह पहुँचते है उसी तरह उसे भी पहुंचना पड़ेगा अपनी ही खोज से कृष्ण का दिया हुआ क्योंकि कृष्ण को जो मिला है या कृष्ण जो कह रहे हैं तो तो बुद्ध को कोई जरूरत नहीं है खोजने की कृष्ण को मिल गया है बुद्ध उसको पकड़ने मामला खत्म हो गया लेकिन बुद्ध कितना ही पकड़ते है उससे कुछ हल नहीं होता बुद्ध को खोजना पड़ता है बुद्ध को मिल गया है महावीर को कोई जरूरत नहीं खोजने की तो को पकड़ने बात खत्म हो जा रही जितने लोगों को चरम सत्य मिला है वो व्यक्तिगत खोज की निष्पत्ति है सामूहिक खोज की निष्पत्ति चरम सत्य नहीं और दो तरह के सत्य है जिसको हम ऑब्जेक्टिव त्रथ कहें जो हमसे बाहर है वो तो विज्ञान खोज रहा है और एक जो हमसे भीतर है जो धर्म खोज रहा है विज्ञान के मामले में आप कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बेमानी है एक्सर कोई जरूरत नहीं हम आगे जोड़ते चले जाए इसलिए विज्ञान में तो एडिशन होता है और धर्म में कभी एडिशन नहीं होता धर्म में आपको तो रिविलेशन होता है और वो रिविलेशन उतना ही ओरिजिनल है जितना कभी किसी को हुआ वो कभी डुप्लीकेट नहीं क्यूँकी आप किसी को मान के कभी वहाँ पहुँचते नहीं आप खोजते है खोजते हैं खोजते और पहुँचते हैं ये जो पहुँचना है इतना आंतरिक है कि ये कभी सोशल प्रॉपर्टी बन नहीं पाता और बन ही नहीं सकता मेरा जो कहना है वो कुल इतना ही है कि हम इसको सोशल प्रॉपर्टी बना के नुकसान में पड़े पुराने चित्त ने ये कह दिया है कि एक दफे मिल गया वेद को सत्य तो अब बाकी लोगों का काम है कि वेद को मान ले मोहम्मद को मिल गया सत्य बाकी लोगों का काम है की मोहम्मद को मान ले मेरा कहना ही ये कि किसी को भी सत्य मिल गया हो बाकी लोगों के मानने से नहीं मिल जाएगा बाकी लोगों को भी उस प्रक्रिया से खोजने की गुजरना ही पड़ेगा जो एकदम आंतरिक और व्यक्तिगत है जिसमें किसी से ट्रांसफरेबल नहीं है ट्रक परम सत्य कभी भी हस्तांतरित नहीं होता है ना हो सकता है इसका कोई उपाय ही नहीं अगर मुझे मिल गया है तो मैं लाख उपाय करूँ तो भी आपको नहीं दे सकता हूँ या आपको मिल गया हो तो मुझे नहीं दे सकते अगर ये हो संभव हो गया होता तो दुनिया में एक धर्म बच जाता है और कोई जरूरत ना थी पचास धर्मों की और दुनिया के सारे लोग जैसा विज्ञान को स्वीकार कर लिए हैं क्योंकि तो कोई सवाल नहीं झगड़े का कि हिंदू की केमिस्ट्री अलग हो मुसलमान की केमिस्ट्री अलग हो केमिस्ट्री के बाबत हम राजी हो जाएंगे चाहे मैं हिन्दू हूँ चाहे आप मुसलमान हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ट्रोथ है हम राजी हो जाते हैं तो रिलीजन के साथ जो उपद्रव है वो ये है कि ट्रक सब्जेक्टिव और इनर भी एक चीज धर्म सारे देश में जैसे नहीं ये मैं नहीं कहता नहीं। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं सकता कोई नहीं सकता है तो एक ही दो नहीं है क्योंकि दो कैसे हो सकते और एक भी नहीं हो सकता इस अर्थों में कि हम सब एक पर हो जाएं लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है तो उसी एक को जान देता जिसको बहुत बार जाना गया होगा लेकिन फिर भी ये डुप्लीकेशन नहीं है फिर भी हर व्यक्ति के लिए अनुभव बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नया है और किसी के हाथ से नहीं मिला है जो, जो इसलिए धर्म के अनुभव की नोवेलिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो कभी पुराना नहीं पड़ेगा जब आपको होगा तो वो ऐसा ही होगा जिससे पहली दफा आपको हो रहा है किसी को नहीं हुआ आपके लिए वो बिल्कुल पहली दफे है और सीमित हुआ इस बारे में विचारों को उथल-पुथल पैदा करके आप तो शांत हो जाएंगे उसके बाद जो नई रूपरेखा नई नई प्रवृत्ति नई धारणा जो होगी उसकी तलाव कैसे बनेगी मैं उसको नहीं हूँ मैं उसको इसलिए नहीं हूँ कि मेरा मानना ये है कि वो जो हम बनावट की रूपरेखा की पॉजिटिव प्रोग्राम की बहुत चिंता करते हैं वो इसलिए करते हैं की समाज के पास थिंकिंग बहुत कम है समाज के पास विचार की शक्ति अगर तीव्र हो जाए तो उस विचार ऐसी सहजी क्या करना है वो निकलना शुरू होता है अगर समाज के पास विचार की शक्ति ज्यादा ना हो तो प्रोग्राम देना पड़ता है कोई आदमी तय करेगा कि ये करो और समाज करेगा अब तक यही हुआ है अब तक यही हुआ है कि एक आदमी तय करता है दस आदमी तय करते हैं कि ये करने योग्य है पूरा समाज फॉलो करता है मैं मानता हूँ ये गलत ही हमें फिक्र ये करनी चाहिए की वो विचार शक्ति समाज में जन्म पा जाए जिससे पॉजिटिव प्रोग्राम अपने आप निर्मित होंगे हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए यानी मेरा जो काम मेरा वो काम नहीं है मेरा काम इतना है कि हम किसी तरह मुल्क को सोचने के लिए राजी कर लें और एक एक चीज संदिग्ध हो जाए और एक एक चीज के संबंध में चिंतन शुरू हो जाए मैं भी संदिग्ध रहूं कोई मैं विश्वास का आधार बन जाऊ ये सवाल नहीं मैं भी संदिग्ध रहूँ चिंतन चले विचार चले लोग सोचे सोचने की प्रक्रिया ऐसी प्रत्येक के भीतर चेतना उस जगह आनी शुरू होती है जहाँ से दर्शन संभव है जहाँ से चीजें दिखाई पड़नी शुरू होती है और वो दिखाई पड़ना पॉजिटिव प्रोग्राम को जन्म देता तो तो तो तो है तो जागृति के वक्ष को उपलब्ध करने के लिए क्या कोई आप संगठन या जरा भी नहीं क्योंकि मेरा मानना है कि सब संगठन नव चिंतन के लिए बाधा बनते हैं सब संगठन मेरा संगठन होगा ना मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत यच्ट कम्युनिकेशन के अतिरिक्त कोई माध्यम नहीं है ये सवाल नहीं है कि जितने तक पहुँच पाता हूँ लेकिन संगठन को मैं मानता हूँ कि चूँकी संगठन फौरन ही स्वार्थ बन जाता है और संगठित होते ही जिस चिंतन के आधार पर वो संगठित होता है वो चिंतन पुराना पड़ जाता है और उस पुराने चिंतन को वो संगठन पहुँचाने की कोशिश में लग जाता यही तो उपद्रव हमेशा ऐसी चल रहा है तो मैं जरा भी उत्सुक नहीं हूँ कितने लोगों तक पहुँचेगा दस तक पाँच तक ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए वैचारिक अराजकता आ जाएगी मैं चाहता हूँ हाँ। मैं चाहता हूँ एक बार दुनिया में वैचारिक अराजकता आ जाए तो ही दुनिया में विचार की शक्ति की पूरी ऊर्जा प्रकट होगी नहीं पैदा हो, होगी ही नहीं पैटर्न जब तक है व्यवस्था जब तक है सिस्टम जब तक है ट्रेडिशन जब तक है तब तक विचार की ऊर्जा पैदा होने वाली नहीं तो मैं एकदम अराजक हूँ मैं चाहता हूं कि कम से कम विचार के स्तर पे तो अराजकता आ जाए अराजकता का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर मैं किसी को कहता हूं कि तो तुम बाएं मत चलो दाएं चलने तो लोगों कि भी सड़क पर तो चलने लगो जिंदगी की फिजूल बातों में मुझे कोई प्रयोजन नहीं है ये नहीं कहता कि पुलिस वाले को मत मानो कि जज को मत मानो कि पति पत्नी को मत मानो इससे मुझे मतलब नहीं मेरा प्रयोजन है कि वो जो हमारा भीतर चित्त है वो बिलीविंग न रह जाए वो सोचने की इतनी क्षमता जुटा ले कि कभी बिली करने को राजी ना हो सोचने को तैयार रहे चाहे किसी कीमत पर भी ये भी हो सकता है कि वैसा आदमी खो जाए चित्त उसको कहीं कोई मार्ग ना मिले और कहीं कोई द्वार ना मिले तो भी कोई फिक्र नहीं क्योंकि तो जितना ही वो खोएगा और जितनी चुनौती खड़ी हो जाएगी संकट जितना क्राइसिस भीतर खड़ी होगी उतनी बड़ी उसकी सोई हुई चेतना के जगने का मौका होगा जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा जागरण तो मैं एक अनाजक मन एक अनार्किस्ट माइंड तो चाहता ही हूँ अनार्किस्ट सोसाइटी नहीं आपकी विचारधारा आप इस वर्ग संघर्ष की ओर ले जाएगी जहाँ की पुरानी आ, आस्थाएं पर विश्वास करने वाले और नवचिंतक इन दोनों में आपस में संघर्ष होगा अनिवार्य है हो अनिवार्य है।, है लेकिन संघर्ष बहुत लंबा नहीं हो सकता क्योंकि पुराने चिंतन के नीचे से आधार ऐसी ना खिसक गई वो मर गया धक्का मारा की वो गया। हाँ यही सोचता हूँ ये नहीं कहता की आप माने आपको भी सोचने को कहता हूँ आप इस बैठक में सांस्कृतिक क्रांति जो हो रही है उसको की सकते है? नहीं मैं उसको बहुत सांस्कृतिक क्रांति नहीं मानता हूँ क्यूँकी फिर वो एक पंथ की दृष्टि ऐसी हो रही है एक पक्के विचार की दृष्टि ऐसी हो रही है कम्युनिज्म नए से नया धर्म है और नए ऐसी नया संप्रदाय है और नए से नया उपद्रव है कम्युनिज्म अराजक नहीं है उसके पास अपनी पॉजिटिव सिस्टम कम्युनिज्म निगेटिव भी नहीं है और कम्युनिज्म भी विचार में विश्वास नहीं करता बहुत गहरे में वो भी बिलीफ नहीं विश्वास करता तो पुरा तन्वादी तन्वादी। है पुरातन वादी पुरातन एकदम पुरातन है इसलिए चीन में जो हो रहा है वो एक तरह के मूल्य को दूसरे मूल्य से बदलने की जबरजस्त चेष्टा चल रही है लेकिन वो कोई सांस्कृतिक क्रांति नहीं उसमें पुराना मन खत्म नहीं होगा ये होगा मोहम्मद की जगह मार्क्स बैठ जाएगा बाइबिल की जगह कैपिटल बैठ जाएगी वो रिप्लेसमेंट है भारत में कोई ऐसे आपको लक्ष्य दिखाई दे रहे इस प्रक्रिया के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे आपको भारत में अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहे राजनीति में कहीं भी दिखाई पड़ रहे यहाँ सब रिप्लेसमेंट चल रहा है तो वामपंथी मजा ये है कि भारत के वामपंथी से भी मैं बहुत परिचित हूँ निकट से जो ऐसी हाँ तो भी उसके भीतर अराजक नहीं है वो विद्रोह है बगावत है रेवल्यूशन नहीं है हाँ वो लगते तो हम तोड़फोड़ भी है जल्दबाजी भी है और उसको लगता भी है की ये गलत है वो गलत है लेकिन मैं सही हूँ और गलत की जगह इसको बिठा दूँ आग्रह परिपूर्ण बहुत नया नहीं है वो जब तक ये आग्रह है कि गुरु बदन के मैं गुरु बन जाऊं तब तक गुरुडम से मेरा विरोध नहीं है गुरु से विरोध हो सकता है ये गुरु गलत है दूसरा गुरु चाहिए मैं कह रहा हूँ गुरुडम गलत है उसमें मार्स भी गलत है और महावीर भी गलत है और एक आपको जो आप जो बोलते है की अनुभूति के सिवा आपते नहीं तो आपने आज क्षेत्र के बारे में बहुत बताया है तो ये क्या आपकी अनुभूति से बिल्कुल मैं अपनी अनुभूति के बिना कुछ भी नहीं कहता हूँ आप अनुभूति कैसे करते हैं जी है अभी तो एक लंबी पूरी, पूरी बात करनी पड़ेगी तो मेरी समझ और मेरे अनुभव आपको विश्वास करने को नहीं कहता हूँ विश्वास करने का सवाल नहीं है आप उनको सोचेंगे समझेंगे ठीक लगेंगे नहीं लगेंगे मेरा मानना ये है की आदमी के अनंत जन्म है और सारे जन्मों का सार निचोड़ आपकी स्मृति का हिस्सा है वो कभी मिटता नहीं और उसका जो पूरा का पूरा कलेक्टिव अनुभव है आपके भीतर आज भी मौजूद है और ध्यान के रास्ते में कि अपने सारे पुराने अनुभवों में आप उतर सकते हैं और अपने पुरानी पूरी स्मृतियों को जगा सकते है जो आपने जन्मो जन्मों में कभी भी की हो और उन सारे सार अंश का आज आप उपयोग कर सकते हैं तो उस तरह के ध्यान के प्रयोग का नाम जाति स्मरण है बुद्ध और महावीर ने उस प्रयोग आरोप बहुत मेहनत की है, बल्कि उन दोनों का दान ही वही है और कोई खास दान नहीं है रिमेम्बरिंग ऑफ दास्ट जी वो तो दोनों परिणित महावीर तो परिणित नहीं थे, थे। बुद्ध परिणित थे।, तो थे।, थे महावीर परिणित नहीं थे महावीर की तो सारी की सारी चिंतना जीवन के ब्रह्मचर्य के बाबत पिछले जन्मों के अनुभव ऐसी सम्बन्धित थी मेरी भी तो निरंतर चेष्टा रही कि पीछे के जन्मों में उतरने की और निश्चित किसी को भी उतरने की संभावना है थोड़े से प्रयोग करने की बात है कि कोई भी व्यक्ति पिछले जन्मों में उतर जाए इस जन्म का मेरा शख्स का कोई अनुभव नहीं कोई जरूरत भी नहीं अपने है हाँ उस तरफ ही सारी मेहनत करने लगा हुआ हूँ मेरी सारी भीतरी चेष्टा उसी तरफ हाँ बिल्कुल भी अब ये तो लंबी बात करनी पड़ेगी और, और ये बात ऐसी होगी जो आपके लिए सिर्फ विश्वास का कारण बने इसलिए बेमानी होगी मैं कितनी भी कहूँ मैं कितनी भी कहूँ the so तो तो जैसे भी आप अपने भीतर जाएंगे आप अपनी इस स्मृति को आज की स्मृति की मेमोरी में, में, में उतरेंगे तो आपकी भीतर की परतें जगनी शुरू हो जाएंगे अनिवार्य रूपे जो आदमी भी भीतर जाएगा जितना भीतर प्रवेश करेगा जितने अनकॉन्सियस में उतरेगा उतनी स्मृतियाँ उठनी शुरू हो जाएंगी जो पहले बिल्कुल बेमानी होगी क्योंकि तो तो तो तो तो पहले समझना मुश्किल होगा कि वो क्या है तो पुनर्जन्म और ईश्वर की आस्था पे आपको चुनौती नहीं है ना, आस्था पे चुनौती है प्रयोग पे चुनौती नहीं आस्था पे सब चुनौती है मैंने कहता आपसे की आप आस्था करेंगी पिछले जन्म है उस पर विश्वास करते हैं विश्वास बिल्कुल नहीं करता मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ मेरी बात आप नहीं समझे विश्वास तो मेरी बिल्कुल दुश्मनी आपको जब तक मुझे नहीं हुआ मैंने विश्वास नहीं किया मैंने जब तक मुझे नहीं हुआ तब तक मैं मानने को राजी नहीं हूँ जिस दिन मुझे हुआ उस दिन से मैं मानता हूँ हाँ। आपको पुनर्जन आपको पिछले जन्म का पता चला उसका अवगत हुए ठीक तो पुनर्जन पे आपको विश्वास हुआ विश्वास नहीं अभी मेरा जानना है वो विश्वास शब्द को मैं उपयोग नहीं करना चाहता मेरा सुन जी ना बिलीव का सवाल ही नहीं आई नो यू लर्न लर्निंग लर्निंग बात दूसरे सेव कम टू नो इट सो नाउ इट इज नॉट ए बिलीव विथ मी इट इज सर्टन नॉलेज अगर आप विश्वास करते हैं और नहीं जानते नहीं जानते तो विश्वास होता अज्ञान में ही विश्वास है ज्ञान के साथ विश्वास का कोई संबंध नहीं है जिस दिन मुझे पता नहीं था मैं विश्वास कर सकता था वो विश्वास होता वो मैंने नहीं किया आ, मेरा सवाल ये है आपको जब ये ज्ञान हो गया मैं विश्वास नहीं कहूंगा ज्ञान जब आपको हो गया पिछले चरम का तो फिर ईश्वर की सत्ता से आपको विरोध क्योंकि सत्ता से कहा विरोध है सिर्फ विश्वास से आप मेरा फर्क नहीं समझ पा मैं ईश्वर के विरोध में नहीं हूँ मुझसे ज्यादा ईश्वर के पक्ष में आदमी खोजना मुश्किल है ईश्वर पर आस्था के विरोध में मेरा कहना इसलिए विरोध में की आस्था बान कभी ईश्वर को जान ही नहीं सकता जो, जो, मेरा डिस्टिंक्शन आप ख्याल में ले रहे हैं तो आप की की नहीं, नहीं, आपको लग नई बारी की शब्दों की नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट अनुभव की बात है दोनों ईश्वर आरोप विश्वास करने वाला आदमी मेरा कहना है की ईश्वर को कभी नहीं जान सकता क्यूँकी विश्वास करने वाला कुछ जान ही नहीं सकता विश्वास करने वाला जानने की चेष्टा ही नहीं करता ज्ञान के, के बाद तो विश्वास का सवाल ही नहीं है ज्ञान के बाद विश्वास का सवाल ही नहीं है। एक मुझे घटना याद आती है कि जर्मन विचारक अरविंद से मिलने आया उसने अरविंद को पूछा डू यू बिलीव इन गॉड तो अरविंद ने कहा नो एब्सोल्यूटली नो वो तो बहुत घबरा गया। उसने कहा की आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते मैं तो ये सोच के आया कि, कि इस ईश्वर को जानने वाले आदमी के पास जा रहा हूँ तो अरविंद ने कहा कि तुम पूछते ही गलत हो तुम्हें तो पूछना चाहिए डू यू नो गॉड तुम पूछते डू यू बिलीव आई नो बट आई डोंट बिलीव असल में नोइंग से बिलीविंग का कोई संबंध ही नहीं है उल्टी चीजें हैं हमेशा नॉट नोइंग में बिलीविंग आती है जब हम नहीं जानते तो बिलीव करते हैं जब जानते हैं तो बिलीव का तो सवाल ही नहीं है मैं उसमें बिलीव थोड़ी करता हूँ कि वृक्ष है मैं इसमें बिलीव करता हूं कि भूत है वृक्ष है ये मैं जानता हूं, ये बात खत्म हो गई इसमें बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है सूरज है ये मैं जानता हूं इसमें कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं जितना सूरज और वृक्ष मालूम हो रहे हैं कि हैं, जिस दिन आप भीतर के अनुभव में उतरते है परमात्मा इनसे बहुत ज्यादा सत्यतर है ये सारी चीजें उसके सामने बिल्कुल ही ड्रीम मालूम होती है ईश्वर विरोधी में नहीं हूँ धर्म विरोधी में नहीं हूँ मेरा कहना यह है की धर्म पर जो आस्था का आवरण है उसका मैं विरोध नहीं हूँ ईश्वर पर, पर आस्था का जो भाव उसका है उसका मैं विरोध नहीं हूँ अभी एक मैं दूसरी बात ये आप जो पुराने जन्म से, से बात के अभी बोल रहे हैं, तो वो तो बहुत पुरानी होगी अभी आप ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन लाके अभी क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए ये बताते है समझा हाउ कह समुभव कभी भी पुराना नहीं होता ठीक है लगे मतलब आप अनुभव कभी भी पुराना नहीं होता अनुभव क्योंकि आपने चाहे पिछले जन्म में सेक्स जाना हो चाहे कल रात जाना हो चाहे आज जाना हो और जब आपकी स्मृति जगती है तो वो 200 वर्ष पुराने जैसी नहीं होती जब आपकी स्मृति जगती है जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तो जो स्मृति आपकी अनुभव होती है वो तो इतनी ही प्रेजेंट में होती स्मृति तो स्मृति कभी पास्ट स्मृति पास्ट की होती है बट होती हैजेंट नहीं है वो अभी होगी अभी होगी आपको आज आप जब अनुभव से पीछे लौटेंगे स्मृति में अतीत स्मृति में तो आप उन अनुभवों को फिर से रिपीट कर रहे हैं स्मृति में जो आपने गुजर चुके हैं और आप उनको फिर से जान रहे हैं इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ सेक्स पेदर किया है वो पुनर्जन्मल में से सीखा ठीक है समझा ठीक है और उसको हाँ, कैसे होना चाहिए ये आप इंटरप्रिट कर रहे हैं मैम ये तो इंटरप्रिट ही करेंगे ये तो सवाल ठीक ही है अनुभव जब हमें होगा और जब हम बात करेंगे तो इंटरप्रेशन शुरू होगा मैंने क्या जाना उसको तो कहने का कोई उपाय नहीं सिर्फ उसकी व्याख्या ही कर सकता हूँ जो भी हम जानते हैं आपने प्रेम जाना फिर आप किसी को समझाने का यही बात तो, ना ना के कर, है, तक, है प्रेम अधिक तरह से करना लोग जानते ही नहीं है हाँ ठीक है ना ठीक जब आप किसी को प्रेम के संबंध में समझाएंगे तो आप व्याख्या ही कर रहे हैं आप विचार ही कर रहे हैं जो आपने जाना है वो आपके विचार के पीछे खड़ा है लेकिन जब आप किसी को कह रहे हैं तब तो आप व्याख्या ही कर रहे हैं अपने ही अनुभव की व्याख्या आप कर रहे हैं इस भाषा में इस इस स्थिति में कि दूसरा समझ सके जोर मेरा सिर्फ इतना है कि मेरी व्याख्या को आप अगर पकड़ लेंगे तो आप अनुभव को उपलब्ध नहीं होते मेरी व्याख्या अगर आपको सिर्फ इतनी प्रेरणा दे सके इतनी उथल पुथल दे सके की आप भी अनुभव की दिशा में जाना शुरू करे तो कुछ हो सकेगा तो मेरी व्याख्या अगर आपका विश्वास का आधार बन जाती तो आपकी मैं हत्या कर रहा हूँ आपको मैं मारे डाल रहा हूँ क्योंकि आप इसी व्याख्या को प्रेम समझ लेंगे जो कि प्रेम नहीं है प्रेम कुछ और ही है व्याख्या बिल्कुल ही बात और है ये प्रेम और सेक्स का जो है वो तो दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्सचर वजह बिल्कुल ही है, बिल्कुल तो है। बिल्कुल आप है। जो इसमें बता रहे है की इस तरह से होना चाहिए हम लोग ये सीखते नहीं ये करते ही नहीं है हम तो सिर्फ ब्रिटिश समझ के को प्लेजर लेते हैं। तो जब आप बताते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं महल की तरह से सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो मुझे ख्याल में है जो मेरे अनुभव में गाइड बिल्कुल नहीं करता हूँ आपका अनुभव तो पुराना ही था मैं कहता हूँ अनुभव पुराना नया होता ही नहीं अनुभव जो है ना प्लेजर इज इसको अगर ठीक से समझेंगे तो अनुभव कभी पुराना और नया नहीं होता अनुभव सिर्फ अनुभव है और जिस अनुभव से आप गुजर गए हैं वो सदा नया है अनुभव उसका कभी पुराना नहीं होता तो वो आपकी कॉन्सियसनेस का हिस्सा हो गया है पार्ट इन पार्सल है आपका वो कभी पुराना नहीं होता वो कहीं आपसे दूर नहीं रह गया जो आपने जान लिया है वो आपका हिस्सा हो गया वो आप ही हो आप अपने जानने का ही जोड़ हो सबका सब, सब आपके भीतर मौजूद है बिल्कुल इतना ही ताजा और नया जैसे पहले क्षण में था वो कहीं पुराना हुआ नहीं अनुभव की खूबी ये है कि बासा नहीं होता पुराना नहीं होता सदा ताजा और जब मैं कह रहा हूं आपको तब मैं आपका गाइड नहीं है और जब मैं आपको कह रहा हूं तो इस ख्याल से नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात माने सिर्फ इसी ख्याल से कह रहा हूं कि जो मुझे लगा है वो मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ कम्युनिकेट कर देता हूँ और कारण उसका मेरा अपना आंतरिक है जब भी कोई अनुभव किसी को मिल जाए तो उसके साथ ही ये दायित्व मिल जाता है कि वो उसको साझेदार बना ले मैं इसमें पूछ रहा हूँ पुराने जमाने में ये प्रेम की बातें कम थी और मैरिज तो अरेंज मैरिज होते थे और लोग ऐसे मैरिज करने के बाद भी जो वो फैमिली जॉइंट फैमिली थे उसमें भी दबे बढ़े हुए वो कंट्रोल में रहते थे और जो उसमें कुछ बहुत से बंधन थे सामाजिक और कौटुंबिक तो वो लोग इस उसको नहीं एंजॉय कर सकते और ये समझ भी नहीं सकते तो आप तो वही जमाने के ये जो ये जो दाँचे दाँचे आ, ये ये बात में बिल्कुल ठीक कहते है हैं आप हमारे सारे ढांचे बांधते हैं लेकिन कोई भी अगर प्रयोग करना चाहे तो कोई ढांचा बांधता नहीं आज भी हम सब एक ही समाज के ढांचे में जीते फिर भी हमारे अनुभव हम अलग अलग होते और हमारे बीच भी कोई आदमी डीएच लॉरेंस का अनुभव भी करता है सेक्स पर गहरे से गहरे प्रयोग करता है जो साधारण आदमी नहीं करता हमारे बीच भी हमारे समाज में भी कोई आदमी सेक्स पर गहरे प्रयोग करता है कोई आदमी रंगों पर गहरे प्रयोग करता है तो पेंटर हो जाता है हम भी रंग देखते हैं लेकिन हम सब प्र नहीं और शायद हम जब देखते हैं हरा रंग तो हमें हरा रंग ही दिखाई पड़ता है जब एक प्रिंटर देखता है तो हरे में पचास सेट दिखाई पड़ते हैं पचास हरे दिखाई पड़ते हैं उसके हरे का अनुभव हमारे हरे के अनुभव से बहुत भिन्न है उसके हरे का बोध भी हमसे बहुत भिन्न है उसका हरे का पेनिट्रेशन भी हमसे बहुत भिन्न है, उसके हरे की अनुभूति और स्मृति भी हमसे बहुत भिन्न है वो जैसा हरे को जानता हम नहीं जानते क्योंकि हम हरे के पास में सिर्फ गुजर जाते हैं वो हमारा जानना नहीं हरे में हम न कभी डूबे है न कभी हम जिये है न कभी हमने कोई प्रयास किया है की हरे की गहरी अनुभूति में उतर जाए हर रंग ऐसी हमारा कोई वास्ता नहीं वो कभी कोई चित्रकार उतरता है ऐसे ही सेक्स से भी हमारा कोई वास्ता नहीं कभी कोई साधक उतरता है सेक्स भी कोई साधना की तरह ले कभी उतरता है नहीं तो नहीं उतरता है तो कि अगले जन्म की हाँ उसी की बात कह रहा हूँ उसकी ही बात कह रहा हूँ आप सहमत है मेरा राजनीतिक सवाल है आप सहमत है की भारत को एक धर्म गणतंत्र बनाने के बाद इस विचार क्रांति में को मदद मिलेगी बिल्कुल मदद मिलेगी बिल्कुल मदद मिलेगी लेकिन इससे यह दिखा है कि एक धर्म के प्रति अन्याय दूसरे की मदद की जा रही है अगर ऐसा है जैसे कि मेजोरिटी रिलीजन तो के साथ अन्या अत्याचार हो रहा है ना अगर ऐसा है तो धर्म निरपेक्ष राज्य पूरा नहीं है ये धर्म की गलती न हुई एक चार ना की एक रखे मैंने आपकी बात समझ लिया तो फिर राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं है मेरे हिसाब से राज्य को किसी को हिंदू मुसलमान नहीं मानना चाहिए अगर वो धर्मनिरपेक्ष है उसे तो व्यक्ति के हित और सुख के लिए सोचना चाहिए अगर एक स्त्री के हित में एक पति है और एक पति के हित में एक स्त्री है तो सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है ये बिल्कुल बेमानी की बात है कानून स्त्री के लिए होना चाहिए परिभाषा परिभाषा भारत, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है ना वो धर्मों को स्वीकार करके चलता है तो धर्मनिरपेक्ष कैसे है वो कहता है मुसलमान के लिए अलग नहीं है हिंदू के लिए अलग नहीं है रिक मिशन भी नहीं देने की जरूरत है आदमी का रिक्त होना चाहिए की ये हमारा नागरिक है ये भी हमारा नागरिक है हम दोनों के हित में सोचना चाहिए नहीं अभी हमारा मुल्क धर्म नहीं धर्म निरपेक्षता आड़ में ढेर बेईमानी ढेर बेईमानी हाँ। मेरा कहना आपके लिए विश्वास ही होगा हाँ मैं तो कहता हूँ कि हाँ लेकिन आपके लिए विश्वास ही होगा इसलिए मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है नहीं, आपकी जो पुनर्जन्मा की बात है वो आपको अभी भगवान बना देगी जो ये पेपर में आएगी वो लोग समझेगा कि वो तो बहुत बड़े आदमी है वो अपने पुनर्जन्मा की बात समझते है उसको समझतेपिट कर रहे आप अपने पेपर में ये भी देना वो तो बड़े आदमी नहीं है भगवान भी नहीं है और आदमी को सावधान रहना चाहिए ऐसी भूलना ये भी चाहिए तो कॉमन सेंस ऑफन रेड मैं लड़ाई जारी रखूंगा कॉमन सेंस ही तो, तो लड़ाई है सारी की सारी वो लड़ाई जारी रखूंगा आप इस सुझाव के पक्ष में हैं कि ऐसे धर्म जो नॉन प्रिटाइजिंग रिलीजन सॉरी नॉन कन्वर्टेड रिलीजन एंड क्रिस्बिटाइजिंग रिलीजन जो मत परिवर्तन पे विश्वास करते हैं ऐसे धर्म और जो मत की स्थिरता पे विश्वास करते हैं धर्म इन दोनों को ऐसा संबंध होना चाहिए के आबादी जाए दूसरे ना बढ़ जा दूसरे बढ़ इसको राज्य को चिंता नहीं करनी चाहिए इन दोनों के विचारकों को चिंता करनी चाहिए राज्य से कोई मतलब नहीं है विचार हो तो... तो दूसरे को बेमान होने की तैयारी करने चाहिए और क्या करिएगा <laughs> आप सवाल ये है सवाल ये है कि ईसाइत है वो कन्वर्टिंग है राज्य कहता है की कि हम किसी को स्वीकार नहीं करते की कौन ईसाई है कौन मुसलमान लेकिन ये हक तो हर आदमी को है की अपनी बात किसी को दूसरे को समझाए इसको तो राज्य नहीं रोक सकता और अगर दूसरा आदमी राजी होता है ईसाई होने को तो राज्य नहीं रोक सकता अगर दूसरा धर्म कहता है कि इस भाती हमारी संख्या कम होती है तो इसका कारण तुम्हारा मत स्थिरता का सिद्धांत तो उसको तुम बदलो तुम कन्वर्ट करो और अगर तुम समझते हो तुम्हारा सिद्धांत ठीक है तो संख्या कम करने को राजी रहो इसमें झगड़ा क्या है लेकिन राज्य को बाधा देना गलत है अगर राज्य किसी तरह रुकावट डालता है ईसाई को किसी को ईसाई बनाने से रोके तो फिर राज्य ठीक अर्थों में धर्म नहीं बहुत प्रोग्रेसिव बोलते हैं पढ़ते लिखते साइकोलॉजी सब सब उसके बाद भी चर्चा करने के आएंगे जब ये हिंदू की बात छोड़ने में इतना जर्क लगता है लगता है वो तो आप समझते है। तो है। ये जो जर्क ट्रीटमेंट आपने शुरू की है <laughs> अभी, अभी ये दूसरा ऐसी बात है कि नई जनरेशन जल्दी से पिकअप करती है क्योंकि वो इतनी बिलीफ में बहुत बाय ओल्डर जनरेशन पीपल ऑल पीपल तो वो उसको वो अपने तक जो लेने नहीं सकते वो वो भी ना ले समझेंगे वो भी ऐसा ना पकड़े उसने तो पकड़ ही लिया होगा तो ये जो आप संघर्ष की बात कर रहे हैं तो अब ये संघर्ष होगा फैमिली में संघर्ष होना ही पड़ेगा <laughs> असल में पड़ेगा। फैमिली हमारी बहुत जड़ता का हिस्सा है वहाँ संघर्ष जरूरी है वहाँ जरूरी, जरूरी है और बेटा जब बाप से लड़ना बंद कर देता है विचार के तल पर तो समाज गतिमान नहीं होगा तो आप हिंदू समाज को समझते ही बाप होगा और बेटे को ये लड़ाई, लड़ाई करने की जायजे भी नहीं देगा वो हाँ वो बाप यही करता रहा है हाँ। लेकिन बेटे को डिप्रेशन देना बंद करना पड़ेगा नहीं तो बेटा बिल्कुल आदमी खो रहा है उसके लिए बेटे को मैं तैयार करने की कोशिश में लगता हूँ कि वो बेटा डिप्रेशन लेना बंद करे हाँ जो ठीक लगे तो ठीक है गलत लगे इंकार करे। अच्छा तो इनकार करेगा हाँ बहुत बहुत बेटों ने किया बहुत बेटो ने क्या आप बोलेगा आपके लेक्चर में भी भेजा गया नहीं चल रहा है ना बिल्कुल चलता है ये कोशिश चलता है, चलती है। मगर वो ऐसे ही चले आएंगे ऊपर तो ज्यादा गति से विकास करते हैं बिल्कुल आ सकते हैं आप तो जो अरगता फैलने की बात करते है उसमें कोई ये फीविंग्स होते हैं और ये सिर्फ हंगामा होता है और ये मर्डर्स होते हैं ये कुछ होते हैं ये कंट्रोल करने के बंद करने के लिए तो नहीं है न ना मेरा मानना यह है कि ये हंगामा ये मर्डर और ये जी ईवल है ये बहुत दिन तक समाज को सप्रेस करने का परिणाम है रोकने का परिणाम ये अराजकता का परिणाम नहीं जैसे एक आदमी को हम 20 दिन खाना ना दें उपवास पर रख दें और फिर मैं कहूं कि भाई इसको खाने के लिए मुक्त करो और वो आदमी किचन में पहुंच के एकदम खाने पर टूट पड़े और बर्तन तोड़ दे और चीजें पटक दे और खाए इतना खाए कि बेहोश होकर गिर जाए तो आप कहेंगे के के वो अराजक चित्त का परिणाम नहीं है वो अराजक चित्त के विपरीत जो हजारों का परम्परागत चित्त उसमें जो रुकावटे लगाई थी उनका परिणाम ये होगा संक्रमण के काल में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा ये होगा लेकिन अगर दुनिया राजी हो गई धीरे धीरे धीरे धीरे मनुष्य का चिप इस बात के लिए राजी हुआ कि बहुत बंधन बहुत नियम बहुत रूढ़िया नहीं चाहिए तो एकदम तोड़फोड़ मिट जाने वाली क्योंकि तो वो उनकी प्रतिक्रिया में पैदा होती वो सीधी पैदा नहीं होती मेरी अपनी समझ ये है कि पश्चिम में जो इतने जोर से सेक्सुअलिटी बढ़ी है वो क्रिश्चन नीति का जुम्मन है तो क्यूँकी क्रिश्चन ने सेक्स के खिलाफ इतना सख्त रुख लिया उसको सिर्फ मान लिया अभी तो वो क्या हम सेक्सुअलिटी तक पहुंचे हुए हैं और उसको लीगल भी, भी बना तो रहे मैं भी तो मानता हूं कि गलत नहीं मैं भी मानता हूं गलत नहीं क्योंकि किसी आदमी को अगर होमो से सुख मिलता हो तो समाज को रोकने का तो हक हाँ क्या है और अगर दो आदमी राजी हैं तो हक क्या है किसी को आ रहा है आप कम्युनिस्ट बहुत मजबूत हो और आप माओ की लाइफ जैसे साइन करते हो तो आपको अनुभूति क्या हुई होगा प्रकृति का तो हिस्सा प्रोक्रिएशन के लिए आदमी हर प्रकृति की चीज में विकास करता है हर प्रकृति की चीज़ी पाइट मैं कह रहा हूँ ना मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक प्रकृति का बायोलॉजी का संबंध सेक्स प्रोप्रिएशन के लिए लेकिन आदमी ने हर चीज में कल्चर ले आया और लाना चाहिए और उसने सेक्स को प्लेजर भी बनाया ये आदमी की खूबी है जानवर की खूबी नहीं आर्टिफिशियल नहीं है संभावना है, ना, ना, नहीं है ये एवोल्यूशन है ये विकास है आदमी के माइंड ने सेक्स की बायोलॉजी ऐसी मुक्ति पाई और ऊपर उठाया सेक्स को जानवर भी खाना खा रहा है हाँ आदमी का तो भी बात नहीं देने जो जो उसका नुकसान जिनको हो रहा है वो मुल्क की चेतना को जगाने की कोशिश करें उसके पीछे पॉलिटिक्स राज्य को बाधा देने की लेकिन वो सख्ती को संचित करना तो ये, ये सवाल नहीं है तो जैसे समझ लो कि ईसाई अगर लोगों को कर रहा है इसके पीछे कोई राजनीति है तो हिंदुओं को इसके लिए मुल्क को आगाह करना चाहिए की राजनीति राज्य क्यों बाधा दे और फिर राजनीति भी बुरी क्या है सवाल ये है न मेरा कहना ये है की अगर ईसाई संख्या बढ़ा के मुल्क को एक और ढंग का मुल्क बनाना चाहती तुम्हें बुरा क्या है ये हक तो को है की मैं अपनी नज़र से मुल्क को ढालने की कोई नहीं, नहीं, है, नहीं तो ये तुम्हारा गलत नहीं नहीं नहीं क्रियानंद बिल्कुल गलत एकदम गलत तुम हैरान हो गए की क्रिश्चियन ने इतना काम किया है की तुम्हारे योगी पीछे पड़ जाए लेकिन हम परिचित नहीं होते ना क्यूँकी हम परिचित ही नहीं होते हम तो क्रिश्चनिटी के बाइबल जैसे कोई समझ ले कि हिंदू धर्म का मतलब वेद तो वेद को पढ़कर बेदकूफ़ मालूम होगा वो भी। की है क्या वेद में बाइबल तो सिर्फ ओरिजिनल है लेकिन इधर पिछले 2000 साल में इतनी साधना की है क्रिश्चन स्टेट जिसकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते करने की साधनाएं की है इतनी डीप मोनिस्ट्रीज बनाई है जहाँ की अभी भी ऐसी मोनिस्ट्रीज है जहाँ आदमी एक दर प्रवेश करता फिर कभी तो बाहर आता ही नहीं वो फिर ईसा को क्यों मानते हैं क्यों है? वो को उसके भीतर है जो नहीं है, ये तो है, है, नहीं। है, है, है। सवाल ऐसा है ना तो सवाल ऐसा है की पूरी ईसाई तो ऑर्थोडॉक्स लोग पैदा जैसे कहा बिल्कुल ही अनर्थात है और बड़े अद्भुत बहुत हिम्मत के लोग है उनको कोई दिक्कत नहीं है ईसा मगर होता है क्या है की एक धर्म दूसरे धर्म ऐसी पर्ची की नहीं होता ना लेकिन के पीछे तो ईसा खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल वैज्ञानिक तो नहीं ईसा का बहुत विज्ञान है और ईसा बड़े महासाधकों में से हाँ, थे। साधारण हाँ। साधक नहीं है ईसा हाँ। साधारण साधक नहीं हाँ। बल्कि मेरे मानने में बुद्ध और महावीर से इन्हीं मामलों में कीमती है क्यूँकी न केवल साधक है बल्कि क्रांतिकारी नहीं है ये दोनों आदमी सिर्फ साधक है क्रांति बिल्कुल नहीं ईसा बड़ा कीमती सिंबल का आदमी है तो वो तो मास के लिए केवल एक बिलीफ को ही प्रचारित करते हैं ना वो ईसाइयत का लिए लिए। है वो ईसाइयत तो। का वो ईसा का तो। तो। नहीं और वो उसको अपने राजनीति के लिए तो सवाल ये कि तुम जो इसको बुरा मानते हो वो जगाओ लोगों को तुमको भी जब नहीं रोकेगी उनको भी नहीं रोकेगी मेरा कहना ही होना है समझ लो मैं एक विचार फैलाता हूँ जिससे तुमको डरने के नुकसान होगा तो तुम मेरे खिलाफ विचार फैलाओ इसकी स्वतंत्रता तुमको भी हो लेकिन राज्य न मुझे रोके न तुम्हें रोके ये राज्य का सवाल नहीं है इससे निरपेक्षता का मतलब ये होगा नहीं तो बदमाशी है नहीं तो जैसा कि तुम कहते हो कि ईसाई हो सकता है पॉलिटिक्स फैलाए तो हो सकता है हिंदू ये जो खबर फैला रहा है की ईसाई पॉलिटिक्स फैलाये ये बिल्कुल लेकिन ये हिंदू की इसलिए दिखाई नहीं पड़ती ये जनसंघी की इसलिए दिखाई नहीं पड़ती और ईसाई के साथ तुम नुकसान पहुँचा सकते हो कि तुम्हारी मेजोरिटी है मजबूत तुम उसके मिशनरी को रोक सकते हो और अभी बुद्ध वो दुर्व्यवहार हुआ है ईसाई मिशनरियों के साथ जो बुरा तुम भी तो पॉलिटिक्स कर सकते हो ना कर रहे हो पूरी तरह से हिंदू नहीं कर सकता वो भी कर रहा मेरा कहना है ना राज हिंदू को रोके ना ईसाई को ना जैन को ना नास्तिक को नास्तिक को राज्य को इससे प्रयोजन नहीं राज्य का इससे संबंध नहीं है निरपेक्षता का ये मतलब है राज्य कहे कि जो हिंदू को ठीक लगता है वो समझाए जो मुसलमान को ठीक लगता है समझाए अगर मुसलमान की ठीक समझ के हिंदू मुसलमान हो जाए तो हो जाए उसमें राज्य को क्या लेना देना सारा मिल को मुसलमान हो जाए तो राज्य को क्या मतलब है राज्य इस मामले में कोई प्रयोजन नहीं रखता ये निरपेक्षता का लेकिन हिंदू घबराता है तो हिंदू की मिजाइटी है समझे ना तो हिंदू अपनी राजनीति चला सकता है जो क्रिश्चन रिलीजन हो रहा है, वो तो बिलीफ पर आधारित है ना ना तो, तो, तो तुम बिलीफ तो लड़ो और... ना वो हो रहा है वो हो रहा है पचारिफ इसके लिए तुम भी बिलीफ तो खड़े थे और तुमने दुनिया हिंदुस्तान को बिलीफ दिखाई थी ईसाइयत उससे भी बढ़िया बिलीफ दिखा रहा है कोई इसलिए वो आदमी हो रहा है तुम्हारे हाथ है अच्छा उसकी उस प्रोपागेंडा के पीछे उसकी शक्ति है ये सवाल नहीं भाई तो तुम लगाओ ऐसे सवाल क्या लगाओ तो सबसे उसके तो तो साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो शुद्ध ईसाई हुआ जा रहा है इसमें तुम्हारा दुर्व्यवहार दुर कारण है ब्राह्मण तो नहीं ईसाई हो रहा अगर सच्ची से हो रहा है तो ब्राह्मण तो ईसाई नहीं होता दिखाई पड़ता जैन तो ईसाई नहीं होता होता है गरीब शूद्र आदिवासी तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है हजारों साल और मैं मानता हूँ की वो ना समझे अगर ईसाई ना हो जाए तो के पीछे कोई गलत सत्ता हो तो, हाँ तो तुम तुम्हारा भी जिनको गलत दिखता है तुमको प्रचार करने का हक है तुम प्रचार करो ठीक करोगे क्या यानी मेरा कहना है इसमें राज्य का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए कोई कल पर थी नहीं तो कि मैं हूं अब मैं अकेला आदमी हूँ मैं जो कह रहा हूं सारा मुल्क तय करेगी इस आदमी को बोलने नहीं देना राज्य को दबाव डाले मुझे रोके आखिर अदालत में ले जाने और खींचने का प्रयोजन क्या है प्रोजन ये है की किसी तरह मुझ पर क्या पड़े और मैं कुछ बातें बोलना बंद करूँ राज्य को मृतक इंकार करना चाहिए अगर राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो उसका मतलब यह है कि हर आदमी को बोलने का हक है जब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आपका जेब नहीं काटता आपको छोरा नहीं मारता बोलने का तो हक है और अगर आपको गलत लगता है तो आपको बोल को उत्तर देने का हक है बात खत्म हो तो होती तो है इस वजह क्या सवाल है अच्छा कोई आदमी आपने कहा बहुत तो आसान बात नहीं है समझ तो लेते हैं क्या का सरेंडर कर दिया है सब तो नहीं है इतना आसान मान लुम सरेंडर हो ही नहीं सकते जब तक अहंकार से तो इसलिए मैं सरेंडर की बात ही नहीं करता मैं कहता हूँ अहमकार को जाने तो सरेंडर हो जाएगा करने की जरूरत नहीं।, नहीं और बहुत ठीक से समझोगे तो सरेंडर किया जा ही नहीं सकता क्योंकि जब तक तुम करने वाले हो तो सरेंडर हो कैसे सकता है तुम ही करोगे ना और कल तुम्हारा दिल बदल गया तो वापस ले लोगे मतलब तुम तो हमेशा पीछे मौजूद हो कि तो हमने सरेंडर किया नहीं करना तो खत्म लेकिन सरेंडर वापिस थोड़ी हो सकता है लेकिन वो तो तभी हो सकता है जब तुम मिट गए हो वापस लेने वाली नहीं है अब तो वापिस होगा लेकिन एक मिनट में विश्वास के स्तर पर भी हो सकता भी नहीं हो सकता तो सोचना छोड़ दिया करना छोड़ दिया कब भी नहीं हो सकता एक बच्चा तुम्हारे दिल्ली मौजूद रहेगा जो कहेगा कि तुमने विश्वास किया कि जानते जो मेरा जिद्द है वो इसीलिए कि ये असम्भव है ये संभव ही नहीं है मैं कमरे में बैठा हूँ जहाँ अंधेरा है मैं बंद करके पक्का विश्वास करता हूँ की उजाला है लेकिन क्या ये संभव है कि मेरे मन के एक कोने से ये बात खत्म ही हो जाए की अंधेरा नहीं क्योंकि तो जानता तो मैं अंधेरे को हूँ और मान रहा हूं उजाले को और जानना मानने से हमेशा बलवान है कोई मान मानना जानने से बलवान नहीं है ये इम्पोसिबल है जानते तुम तो हो अंधेरा है मानते तुम हो तो गए मानते रहो मानते रहो कितना ही मान लो एक हिस्से में तुम जानते ही रहोगे पर रखा और उजाला माना। वो जला मान है वो हिस्सा मिट नहीं सकता चाहे तुम भूल भी सकते हो उसको लेकिन वो रहेगा और इसलिए टोटल कभी नहीं होगा सरेंडर किसी हालत में टोटल तो तब होगा जब तुम जानोगे और फिर जाओगे जानने से मिट जाओगे मानने से तुम मिट गए तो सरेंडर है ही सरेंडर मान्यता वाला सरेंडर सुखाया आठ सत्तर तो साल का जीवन निकल गया वो गया गर्त जाएगा व्यर्थ तो जाता है व्यर्थ को जाएगा ही जो मान के सरेंडर करेगा उसका तो व्यर्थ जाना है वो चाहे कुछ चीजी करवाए जाए हिंदू करवाए चाहे मुसलमान इसलिए मेरा झगड़ा तो मान के करवाने वाला किसी कौन करवा रहा मेरा यही कहना था की वो विकास को प्रसारित कर रहे हैं कि जिसको मुख्यालय है राज्य की शक्ति है फैलेगा मौजूद सभी कर रहे हैं है। तो है। तो है। हिंदू तो कैसे फैल गए राज्य की शक्ति की बौद्धों को कैसे उखाड़ दिया वो बौद्ध कैसे फैले थे राज्य की शक्ति से ये तो सवाल ही नहीं है इसमें कोई क्रिश्चियनिटी कर रही तो थो थोड़ी सवाल है बौद्ध फैल क्योंकि गए क्योंकि राजाओं की शक्ति मिल गई फिर हिंदुओं को राजाओं की शक्ति मिल गई तो लोगों को सफाया कर दी जैनियों को राजाओं की शक्ति मिल गई तो फैल गए जब से नहीं मिली तब तो सब मर गए क्रिश्चियनिटी को मिल रही वो फैल रहा है अब इसमें कसूर क्या है यानी मेरा मतलब ये की बेवकूफी बिना राजाओं की शक्ति के फैलती नहीं क्योंकि इसमें खुद की तो कोई जान नहीं होती इसमें ताकत तो धन की पद की प्रतिष्ठा की वो तो फैल जाती तो सभी बेबकूफिया उसी तरफ फैलती है ईसाई का क्या सवाल जो आज हिंदू बना बैठा है उसका बाप दादा किसी ने किसी राजा के प्रभाव में चक्कर में हिंदू बन गया था और होना क्या था अब उसका बेटा किसी दूसरे राजा के प्रभाव में ईसाई बन रहा है मैंने समझता की उसमें कुछ भेद पड़ रहा बात वही की वही लेवल बदल है कभी कभी लेवल बदल जैसे कि हम और आप विश्वास के लिए लड़ रहे हैं विश्वास के विरोध में लड़ रहे हैं तो जो शक्ति इस विश्वास को प्रचारित करने में अधिक क्रियाशील है वो तो हमारा विरोधी हो जाता है ही वो तो हमेशा तो हमको भी तो विरोध उसका विरोध करना चाहिए उस शक्ति का जो की विश्वास को प्रचारित कर रहे हैं न न सभी शक्तियाँ विश्वास का प्रचार कोई कम ज्यादा हो सकता है वही करते हैं ये लड़ाई किसी एक से नहीं लड़ाई सभी विश्वास ऐसी लड़ाई सभी नहीं थी यानी लड़ाई की में बात करता हूँ हमेशा लड़ाई ऐसी थी एक विश्वास करने वाले वर्ग की दूसरे विश्वास करने वाले वर्ग से लड़ाई थी मैं जिस लड़ाई की तुमसे बात कर रहा हूँ ये किसी कोई वर्ग नहीं है और समस्त विश्वास करने वालों से लड़ाई है। ये लड़ाई बिल्कुल ही नए ढंग का मोर्चा है इसलिए उसमें दिक्कतें भी न करेगी उसमें कठिनाइयां हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे किसी को कह नहीं तो ये हो जाओ कि तुम वो मत रह जाओ मगर अगर उसे हमारी बात समझ में पड़ती है तो वो ना हिंदू रह जाएगा ना मुसलमान रह जाएगा इसलिए लड़ाई हमारी तो मुसलमान से भी हिंदू से भी एक मुसलमान अगर मेरी बात समझता है तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा और एक हिंदू मेरी बात समझता है वो हिंदू नहीं रह जाएगा तो मेरा तो हिंदू भी दुश्मन हो जाएगा मुसलमान भी दुश्मन हो जाएगा अभी पुरानी लड़ाई ऐसी थी कि जो हिंदू को मुसलमान बना रहा था तो कम से कम मुसलमान तो उसके साथ थे हिंदू दुश्मन होता था कोई फिक्र नहीं राज्य की शक्ति लगती है तो साइंस का एक्सपांशन अधिक होता है उसी प्रकार साधना पद्धति के लिए इसके लिए बिल्कुल उपयोग की जरूरत नहीं है बिल्कुल उपयोग की जरूरत नहीं है साइंस का मामला बहुत भिन्न है साइंस का मामला ऐसा है की कोई कोई दो तरह की साइंस ऐसी नहीं लड़ रही है दुनिया में साइंस है चाहे अमेरिका ताकत लगाए चाहे रूस आज नहीं कल सब साइंस की एक ही बॉडी को ताकत मिलने वाली है चाहे अमेरिका पहुंच गया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी चांद पर पहुंच गए और आदमी का ज्ञान चांद पर पहुंचने वाला हो गया कल रूस पहुंचे पक्ष तो कोई पहुंचे से कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो हालत ये हुई जा रही अभी एक रूस के वैज्ञानिक ने कहा की अब हालतें यहाँ पहुंच गई है कि अब अमरीका और रूस को साथ हुए बिना आगे साइंस विकसित नहीं होने वाली अब कोई एक राज्य भी नहीं बढ़ा सकता उसको इतनी बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ गई लेकिन धर्म का मामला बिल्कुल तो उल्टा है इधर मुसलमान बढ़ता है तो उससे हिंदू को कोई फायदा नहीं नुकसान होता है उधर ईसाई बढ़ता है तो हिंदू को नुकसान होता है मुसलमान को नुकसान होता है और इनके जो विश्वास है वो न तो वैज्ञानिक है न विचार को बल देते बल्कि विचार को रोकते इसलिए सारी दुनिया के राज्यों को धर्म से तो छुटकारा हो जाना चाहिए और ये भी ध्यान रहे कि जब तक राज्य का धर्म से छुटकारा न हो तब तक, तक वो साइंस के ठीक ठाक खड़ा नहीं होता क्योंकि तो धर्म और साइंस के प्रक्रिया में जरूरत। इंग्लैंड पिछड़ा रहा है साइंस के मामले में और उसका कोई कारण इतना है कि इंग्लैंड एक ईसाई मुल्को और वो अठा की उसकी जान लिए ले रही वो पिछड़ा गया बुरी तरह पिछड़ा गया रूस ने पचास साल में साइंस में इतनी गति की जितने की कोई दूसरे मुल्क को कम से कम नहीं तो 500 साल लगने चाहिए और उसका कुल कारण धर्म से बिल्कुल मुक्त हो गया वो झंझटी खत्म कर दी उसने तो सारी ताकत एकदम लग गई वो तो हिंदुस्तान इसलिए पिछला है साइंस के नाम देने ऐसा नहीं होगा जब पर धर्मो ऐसी मुक्त न हो जाए अपने आप को जानने के लिए और शांति पाने के लिए क्या करते हैं एक शिविर में आए तो अच्छा